एक मित्र ने पूछा है कल आपने कहा प्रश्न के उत्तर देने के दो तरीके हैं एक स्मृति के संग्रह से दूसरा स्वयं की चेतना से जब आप उत्तर देते हैं तब आपका उत्तर चेतना से होता है या स्मृति से क्योंकि आप अब तक हजारों किताबें पढ़ चुके हैं और आपकी स्मरण शक्ति भी फोटोग्राफिक है यदि आपकी चेतना ही उत्तर देने में समर्थ है तो इतनी विविध किताबें पढ़ने का क्या प्रयोजन दो तीन बातें समझनी चाहिए एक आपके प्रश्न पर निर्भर होता है कि उत्तर चेतना से दिया जा सकता है या स्मृति से यदि आपका प्रश्न वाह जगत से संबंधित है तो चेतना से उत्तर देने का कोई भी उपाय नहीं है न महावीर दे सकते हैं ना बुद्ध दे सकते हैं ना कोई और दे सकता है चेतना से तो उत्तर चेतना के संबंध में पूछे गए प्रश्न का ही हो सकता है अगर महावीर से जाके पूछे कि कार पंचर हो जाती हो तो कैसे ठीक करनी है तो इसका उत्तर चेतना से नहीं आ सकता महावीर की स्मृति में हो तो ही आ सकता है वह जगत को जानने का सूचनाओं के अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं और ठीक ऐसा ही अंतर जगत को जानने का सूचनाओं के द्वारा कोई उपाय नहीं है बाहर का जगत जाना जाता है इन्फॉर्मेशन से सूचनाओं से और भीतर का जगत नहीं जाना जाता है सूचनाओं से इसलिए अगर कोई व्यक्ति बाहरी तथ्यों के संबंध में चेतना से उत्तर दे तो वे वैसे ही गलत होंगे जैसा कोई चेतना के संबंध में शास्त्रों से पाई गई सूचनाओं से उत्तर दे वे दोनों ही गलत होंगे हम दोनों तरह की भूल करने में कुशल हैं हमने सोचा कि चूंकि महावीर या बुद्ध कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं इसलिए अब बाहर जगत के संबंध में भी उनसे जो हम पूछेंगे वो भी विज्ञान होने वाला है वहां हमसे भूल हुई इसलिए हम विज्ञान को पैदा नहीं कर पाए विज्ञान पैदा करना है तो भीतर पूछने का कोई उपाय नहीं है बाहर के जगत से ही पूछना पड़ेगा अगर पदार्थ के संबंध में कुछ जानना है तो पदार्थ से पूछना पड़ेगा वृक्षों के संबंध में कुछ जानना है तो वृक्षों में ही खोजना पड़ेगा लेकिन हमने इस मुल्क में ऐसा समझा कि जो आत्मज्ञानी हो गया वो सर्वज्ञ हो गया इसलिए हमने विज्ञान को कोई जन्म ना दिया हम सारी दुनिया में पिछड़ गए महावीर जो भी कहते हैं अंतस के संबंध में वो उनकी चेतना से आया है लेकिन महावीर भी जो बाहर के जगत के संबंध में कहते हैं वो सूचनाएं है इससे एक और बात समझ लेनी चाहिए वे सूचनाएं जो महावीर बाहर के जगत के संबंध में देते हैं कल गलत हो सकती हैं क्योंकि महावीर के समय तक बाहर के जगत के संबंध में जो सूचनाएं थी वही महावीर देते हैं फिर सूचनाएं है बदलेंगी विज्ञान तो रोज बढ़ता है बदलता है नई खोज होती है तो महावीर ने भी जो बाहर के जगत के संबंध में कहा है वो कल गलत हो जाएगा उस कारण महावीर गलत नहीं होते महावीर तो उसी दिन गलत होंगे जो उन्होंने भीतर के संबंध में कहा है जब गलत हो जाए इससे बड़ी तकलीफ होती है जीसस ने उस समय जो उपलब्ध सूचनाएं थी उसके संबंध में बातें कही है कि जमीन चपटी है क्योंकि उस समय तक यही सूचना थी जीसस भी नहीं जान सकते कि जमीन गोल है फिर ईसाइत बड़ी मुश्किल में पड़ गई जब पता चला कि जमीन गोल है और जमीन चपटी नहीं है तो बड़ी संकट आया तो ईसाइत ने पूरी कोशिश की कि जमीन चपटी ही है क्योंकि जीसस ने कहा है और जीसस गलत तो कह ही नहीं सकते इसमें डर था अगर जीसस एक बात गलत कह सकते हैं तो फिर दूसरी भी गलत हो सकती है यह संदेह था अगर जीसस इतनी गलत बात कह सकते हैं कि जमीन चपटी है गोल की बजाय तो क्या भरोसा ईश्वर के संबंध में जो कहते हैं आत्मा के संबंध में कहते हैं वो भी गलत कहते हो जब किसी की एक बात गलत हो जाए तो दूसरी बातों पर भी संदेह निर्मित हो जाता है इसलिए ईसाईयत ने भरसक कोशिश की कि जो जीसस ने कहा है सभी सही है लेकिन उसका परिणाम घातक हुआ क्योंकि विज्ञान ने जो सिद्ध किया हजार जीसस भी कहें उसको गलत नहीं किया जा सकता गलेलियों को सजा दी जाए सताया जाए इस से कोई अंतर नहीं पड़ता तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता और तब आखिर में मजबूरी में ईसाइत इस को मानना पड़ा कि जमीन गोल है तब ईसाइयों के मन में ही संदेह उठना शुरू हो गया कि फिर क्या होगा जीसस जो कहते हैं और चीजों के संबंध में कहीं वो भी तो गलत नहीं है महावीर के मानने वाले सोचते हैं कि महावीर ने कहा है कि चंद्रमा देवताओं का आवास है उस समय तक ऐसी बाहरी जानकारी थी उस समय तक जो श्रेष्ठतम जानकारी थी वो महावीर ने दी है लेकिन ये महावीर के कहने की वजह से सच नहीं होती ये तो वैज्ञानिक तथ्य बाहर का तथ्य इसमें महावीर क्या कहते हैं सिर्फ उनके कहने से सही नहीं होता अब जैन मुनि तकलीफ में पड़ गए हैं क्योंकि चांद पर आदमी उतर गया कोई देवता नहीं तो अब जैन मुनि उसी दिक्कत में पड़ गए हैं जैसी दिक्कत में ईसाइयत पड़ गई थी अब क्या करें तो अब वे सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं सिद्ध करने की तीन चार कोशिश हैं, वो पिटी पिटाई हैं, वही कोशिश की जाती है। पहली तो यह कि यह चांद वो चांद ही नहीं है एक ये कोशिश है वो तो कौन सा चांद है दूसरा ये कोशिश की जा रही है कि इस चांद पर वैज्ञानिक उतरे ही नहीं है ये झूठ है ये अफवाह है ये भी पागलपन है तीसरी ये कोशिश की जा रही है कि वो उतर तो गए हैं एक जिनमुनी जैन कोशिश कर रहे हैं कि वो उतर तो गए हैं अफवाह भी नहीं है चांद भी यही है लेकिन वो चांद तो नहीं उतर रहे हैं चांद के पास देवी देवताओं के जो बड़े बड़े यान उनके बड़े बड़े रथ विराट का रथ और यान ठहरे रहते हैं चांद के आसपास उन तो उतर गए हैं उसी को वो समझ रहे हैं कि चांद है ये सब पागलपन है लेकिन इस पागलपन के पीछे तर्क है तर्क यह है कि अगर महावीर की ये बात गलत होती है तो बाकी बातों का क्या होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं महावीर बुद्ध या कृष्ण किसी ने भी बाहर के जगत के संबंध में जो भी कहा है वो उस समय तक की उपलब्ध जानकारी में जो श्रेष्ठतम था वही कहा है वो उस समय तक जो सत्य था वही कहा है लेकिन बाहर की जानकारी रोज बढ़ती चली जाती है और आज नहीं कल महावीर और बुद्ध से आगे बात निकल जाएगी जब आगे बात निकल जाएगी तो भक्त को अनुयायी को परेशान होने की जरूरत नहीं एक विभाजन साफ कर लेना चाहिए वो विभाजन ये कि महावीर ने जो बातें बाहर के जगत के संबंध में कही हैं वे सूचनाएं हैं और महावीर ने जो अंतस जगत के संबंध में बातें कही है वे अनुभव हैं उचित होगा कि हम आर्म स्ट्रांग की बात मान ले चांद के संबंध में बजाय महावीर की बात के हम आइंस्टीन की बात मान ले पदार्थ के संबंध में बजाय कृष्ण के उसका कारण यह है कि बाहर के जगत में जो खोज चल रही है वो खोज रोज बढ़ती चली जाएगी आज मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं उसमें जब भी मैं बाहर के जगत के संबंध में कुछ कहता हूं तो वह आज नहीं कल गलत हो जाएगा गलत हो जाएगा उससे ज्यादा ठीक खोज लिया जाएगा लेकिन तब भी मैं जो भीतर के जगत के संबंध में कह रहा हूं वो गलत नहीं हो जाएगा वो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं सूचना और ज्ञान का अगर ये फासला हम न रख पाए तो आज नहीं कल बुद्ध महावीर कृष्ण सब नासमझ मालूम होने लगेंगे यह फासला रखना जरूरी है आपके प्रश्न पर निर्भर करता है कि मैं उत्तर कहां से दे रहा हूं कुछ उत्तर तो केवल स्मृति से ही दिए जा सकते हैं क्योंकि बाहर के संबंध में स्मृति ही होती है ज्ञान नहीं होता भीतर के संबंध में ज्ञान होता है स्मृति नहीं होती तो आप क्या पूछते हैं इस पर निर्भर करता है दूसरी बात पूछते हैं कि अगर भीतर का ज्ञान हो गया हो तो फिर शास्त्र साहित्य पुस्तक इसका क्या प्रयोजन है इसका प्रयोजन है आपके लिए मेरे लिए नहीं आज मेरे पास कोई आ जाता है पूछने या महावीर के पास या बुद्ध के पास कोई जाता था पूछने चांद के संबंध में तो महावीर कुछ कहते थे महावीर को कोई प्रयोजन नहीं है चांद से लेकिन जो पूछने आया था उसका प्रयोजन है लेकिन इसे भी कहने की क्या जरूरत है कारण है मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कोई फ्राइड को पढ़ के विक्षिप्त हुआ जा रहा है वो मेरे पास आता है जब तक मैं फ्राइट के संबंध में उसे कुछ न कह सकूं तब तक उससे मेरा कोई सेतु निर्मित नहीं होता जब उसे ये समझ में आ जाता है कि मैं फ्राइड को समझता हूं तभी आगे चर्चा हो पाती तभी आगे बात हो पाती मेरे पास कोई आदमी आइंस्टीन को समझ के आता है और अगर मैं पिटी पिटाई 3000 साल पुरानी फिजिक्स की बातें उससे कहूं तो मैं तत्काल ही व्यर्थ हो जाता हूं आगे कोई संबंध ही नहीं जुड़ पाता अगर मुझे उसे कोई भी आंतरिक सहायता पहुंचानी है तो उसे मैं बाहर के जगत में उतना तो कम से कम जानता ही हूं जितना वो जानता है इतना भरोसा दिलाना अत्यंत आवश्यक है इस भरोसे के बिना उससे गति नहीं हो पाती उससे संबंध नहीं बन पाता आज साधुओं संन्यासियों से आम आदमी का जो संबंध टूट गया है उसका कारण यह कि आम आदमी उनसे ज्यादा जानता है बाहर के जगत के संबंध में और जब आम आदमी भी उनसे ज्यादा जानता है तो यह भरोसा करना आदमी को मुश्किल होता है कि जिन्हें बाहर के जगत के संबंध में भी कुछ पता नहीं वो भीतर के संबंध में कुछ जानते होंगे आज हालत यह है कि आपका साधु आपसे कम जानकार है महावीर के वक्त का साधु आम आदमी से ज्यादा जानकार था आपसे अगर कोई भी संबंध निर्मित करना है तो पहले तो आप का जो वाह ज्ञान है उससे ही संबंध जुड़ता है और जब तक मैं आपके वाह ज्ञान को व्यर्थ न कर दूं, तब तक भीतर की तरफ इशारा असंभव है अपने लिए नहीं पढ़ता हूं आपके लिए पढ़ता हूं उसका पाप आपको लगेगा मुझको नहीं और ये मैं ऐसा कर रहा हूं ऐसा नहीं है बुद्ध या महावीर या कृष्ण सभी को यही करना पड़ा है करना ही पड़ेगा अगर कृष्ण अर्जुन से कम जानते हों बाहर के जगत के संबंध में तो बात आगे नहीं चल सकती अगर महावीर गौतम से कम जानते हों बाहर के जगत के संबंध में तो बात आगे नहीं चल सकती महावीर गौतम से ज्यादा जानते हैं आपको पता होना चाहिए गौतम महावीर का प्रमुख शिष्य जिसका नाम इस सूत्र में आया है उसके संबंध में थोड़ा समझना अच्छा होगा ताकि सूत्र समझा जा सके गौतम उस समय का बड़ा पंडित था हजारों उसके शिष्य थे जब वो महावीर को मिला उसके पहले वो एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था महावीर से विवाद करने ही आया था गौतम महावीर से विवाद करने ही आया था महावीर को पराजित करने ही आया था अगर महावीर के पास गौतम से कम जानकारी हो तो गौतम को रूपांतरित करने का कोई उपाय नहीं था गौतम पराजित हुआ महावीर की जानकारी से और गौतम ज्ञान से पराजित नहीं हो सकता था क्योंकि ज्ञान का तो कोई सवाल ही नहीं था जानकारी से ही पराजित हो सकता था जानकारी ही उसकी संपदा थी जब महावीर से वो जानकारी में हार गया गिर गया तभी उसने महावीर की तरफ श्रद्धा की आंख से देखा और तब महावीर ने कहा कि अब मैं तुझे वो कहूंगा जिसका तुझे कोई पता ही नहीं अभी तो मैं वो कह रहा था जिसका तुझे पता है मैंने तुझसे जो बातें कही वो तेरे ज्ञान को गिरा देने के लिए अब तू अज्ञानी हो गया अब तेरे पास कोई ज्ञान नहीं अब मैं तुझसे वो बातें कहूंगा जिससे तू वस्तुता ज्ञानी हो सके क्योंकि जो ज्ञान विवाह से गिर जाता है उसका क्या मूल्य है जो ज्ञान तर्क से कट जाता है उसका क्या मूल्य है गौतम महावीर के चरणों में गिर गया उनका शिष्य बना गौतम इतना प्रभावित हो गया महावीर से कि आसक्त तो हो गया महावीर के प्रति मोह से भर गया गौतम महावीर का प्रमुखतम शिष्य है प्रथम शिष्य श्रेष्ठतम उनका पहला गणधर है उनका पहला संदेश वाहक है लेकिन गौतम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सका गौतम के पीछे हजारों हजारों लोग दीक्षित हुए और ज्ञान को उपलब्ध हुए और गौतम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सका गौतम महावीर की बात को ठीक ठीक लोगों तक पहुंचाने लगा संदेशवाहक हो गया जो महावीर कहते थे वही लोगों तक पहुंचाने लगा उससे ज्यादा कुशल संदेशवाहक महावीर के पास दूसरा न था लेकिन वो ज्ञान को उपलब्ध ना हो सका वो उसका पंडित बाधा बन गया वो पहले भी पंडित था वो अब भी पंडित था पहले वो महावीर के विरोध में पंडित था वो महावीर के पक्ष में पंडित हो गया अब महावीर जो जानते थे जो कहते थे उसे उसने पकड़ लिया और उसका शास्त्र बना लिया वो उसी को दोहराने लगा हो सकता है महावीर से भी बेहतर दोहराने लगा हो लेकिन ज्ञान को उपलब्ध ना हुआ वो पंडित थीरा। उसने जिस तरह बाहर की जानकारी इकट्ठी की थी उसी तरह उसने भीतर की जानकारी भी इकट्ठी कर ली ये भी जानकारी रही ये भी ज्ञान ना बना गौतम बहुत रोता था वो महावीर से बार बार कहता था मेरे पीछे आए लोग मुझसे कम जानने वाले लोग साधारण लोग मेरे जो शिष्य थे वो आपके पास आके ज्ञान को उपलब्ध हो गए ये दिया मेरा कब जलेगा ये ज्योति मेरी कब पैदा होगी मैं कब पहुंच पाऊंगा जिस दिन महावीर की अंतिम घड़ी आई उस दिन गौतम को महावीर ने पास के गांव में संदेश देने भेजा था गौतम लौट रहा है गांव से संदेश देकर तब राहगीर उन्हें रास्ते में खबर दी कि महावीर निर्वाण को उपलब्ध हो गए गौतम वहीं छाती पीट के रोने लगा सड़क पर बैठकर और उसने राहगीरों से पूछा कि वो निर्वाण को उपलब्ध हो गए मेरा क्या होगा मैं इतने दिन उनके साथ भटका अभी तक मुझे तो वो किरण मिली नहीं अभी तो मैं सिर्फ उधार वो जो कहते थे वही लोगों को कहे चला जा रहा हूं मुझे वो हुआ नहीं जिसकी वो बात करते थे अब क्या होगा उनके साथ ना हो सका उनके बिना अब क्या होगा मैं डूबा मैं भटका अब मैं अनंत काल तक भटकूंगा वैसा शिक्षक अब कहां वैसा गुरु अब कहा मिलेगा क्या मेरे लिए भी कोई संदेश उन्होंने स्मरण किया है और कैसी कठोरता की उन्होंने मुझ पर जब जाने की घड़ी थी तो मुझे दूर क्यों भेज दिया तो राहगीरों ने यह सूत्र उसको कहा है ये जो सूत्र है राहगीरों ने कहा है राहगीरों ने कहा कि तेरा उन्होंने स्मरण किया और उन्होंने कहा है कि गौतम को यह कह देना गौतम यहां मौजूद नहीं है गौतम को यह कह देना ये जो सूत्र है गौतम के लिए कहलाया गया है जैसे कमल शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता और अलिप्त रहता है वैसे ही संसार से अपनी समस्त आसक्तियां मिटाकर सब प्रकार के स्नेह बंधनों से रहित हो जा अतः गौतम क्षणमात्र भी प्रमाद मत खर्ष तू इस प्रपंच में विशाल संसार समुद्र को तैर चुका है भला किनारे पहुंचकर तू क्यों अटक गया है उस पार पहुंचने के लिए शीघ्रता कर हे गौतम क्षण मात्र भी प्रमाण न कर ये जो आखिरी शब्द हैं कि तू सारे संसार के सागर को पार कर गया गौतम पत्नी को छोड़ाया बच्चों को छोड़ाया धन प्रतिष्ठा पद प्रख्यात था इतने लोग जानते थे सैकड़ों लोगों का गुरु था उस सबको छोड़ के महावीर के चरणों में गिर गया सब छोड़ आया तो महावीर कहते हैं तूने पूरे सागर को छोड़ दिया गौतम लेकिन अब तू किनारे को पकड़ के अटक गया तूने मुझे पकड़ लिया तूने सब छोड़ दिया तूने महावीर को पकड़ लिया तू किनारा भी छोड़ दे तू मुझे भी छोड़ दे जब तू सब छोड़ चुका तो मुझे क्यों पकड़ लिया मुझे भी छोड़ दे जो श्रेष्ठतम गुरु हैं उनका अंतिम काम यही है कि जब उनका शिष्य सब छोड़ के उन्हें पकड़ ले तो तब तक तो वे पकड़ने दें जब तक ये पकड़ना शेष को छोड़ने में सहयोगी हो और जब सब छूट जाए तब वे अपने से भी छूटने में शिष्य को साथ दें। जो गुरु अपने से शिष्य को नहीं छोड़ा पाता वो गुरु नहीं है ये महावीर का वचन कि अब तू मुझे भी छोड़ दे किनारे को भी छोड़ दे सब छोड़ चुका अब नदी भी पार कर गया आप किनारे को पकड़ के भी नदी में अटका हुआ है नदी को नहीं पकड़े हुए किनारे को पकड़े हुए किनारा नदी नहीं है लेकिन कोई आदमी किनारे को पकड़ के भी तो नदी में हो सकता है और फिर किनारा भी बाधा बन जाएगा किनारा चढ़ने को है बाधा बनने को नहीं इसे भी छोड़ दे और इसके भी पार हो जाए इस सूत्र को हम समझेंगे उसके पहले एक दो सवाल और हैं जिन मित्र ने यह पूछा है ज्ञान और स्मृति का वे ठीक से समझ लें स्मृति व्यर्थ नहीं है स्मृति सार्थक है बाहर के जगत के लिए पांडित्य व्यर्थ नहीं है सार्थक है बाहर के जगत के लिए भीतर के जगत के लिए व्यर्थ है मगर उल्टी बात इससे विपरीत बात भी सही है अंत प्रज्ञा भीतर के जगत के लिए सार्थक है लेकिन बाहर के जगत के लिए सार्थक नहीं है विज्ञान बाहर के जगत के लिए धर्म भीतर के जगत के लिए विज्ञान है स्मृति धर्म है अनुभव इसलिए विज्ञान दूसरों के सहारे बढ़ता है धर्म केवल अपने सहारे अगर हम न्यूटन को हटा ले तो आइंस्टीन पैदा नहीं हो सकता हालांकि मजे की बात है कि आइंस्टीन न्यूटन को ही गलत करके आगे बढ़ता है लेकिन फिर भी न्यूटन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता न्यूटन ने जो कहा है उसके आधार पर ही आइंस्टीन काम शुरू करता है फिर पाता है कि वो गलत है तो फिर छांटता है लेकिन अगर न्यूटन हुआ ही ना हो तो आइंस्टीन कभी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर का ज्ञान सामूहिक पूरे समूह पर निर्भर है ऐसा समझ लें कि अगर हम विज्ञान की सारी किताबें नष्ट कर दें तो क्या आप समझते हैं कि पैदा हो सकेगा बिल्कुल पैदा नहीं हो सकेगा आब आशा से शुरू करना पड़ेगा अगर हम विज्ञान की सब किताबें नष्ट कर दें तो क्या आप सोचते हैं अचानक कोई आदमी हवाई जहाज बना लेगा नहीं बना सकता बैलगाड़ी के चके से शुरू करना पड़ेगा और कोई दस हजार साल लगेंगे बैलगाड़ी के चके से हवाई जहाज तक आने में और ये दस हजार साल में एक आदमी का काम नहीं होने वाला है हजारों लोग काम करेंगे विज्ञान परंपरा है ट्रेडिशन है हजारों लोगों के श्रम का परिणाम है धर्म महावीर न हो बुद्ध न हो तो भी आप महावीर हो सकते हैं कोई बाधा नहीं है भी बाधा नहीं क्योंकि मेरे महावीर या मेरे बुद्ध होने में महावीर और बुद्ध के ऊपर उनके कंधे पे खड़े होने की कोई कोई जरूरत नहीं कोई खड़ा हो भी नहीं सकता धर्म के जगत में हर आदमी अपने पैर पर खड़ा होता है विज्ञान के जगत में हर आदमी दूसरे के कंधे पर खड़ा होता है इसलिए विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती विज्ञान की शिक्षा हमें देनी ही पड़ेगी अगर हम एक बच्चे को गणित ना सिखाएं तो कैसे समझेगा को? धर्म का मामला उल्टा है अगर हम एक बच्चे को बहुत धर्म सिखाना तो फिर महावीर को न समझ सकेगा धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती शिक्षा बाहर की होती भीतर की नहीं होती भीतर का भीतर की साधना होती है बाहर की शिक्षा होती है शिक्षा से स्मृति प्रबल होती है साधना से ज्ञान के द्वार टूटते इसको और इस तरह समझ लें कि बाहर के संबंध में हम जो जानते हैं वो नई बात है जो कल पता नहीं थी और अगर हम खोजते ना तो कभी पता ना चलती भीतर के संबंध में जो हम जानते हैं वो सिर्फ दबी थी पता थी गहरे में खोज लेने पर जब हम उसे पाते हैं तो वो कोई नई चीज नहीं है बुद्ध से पूछे महावीर से पूछे वो कहेंगे जो हमने पाया वह मिला ही हुआ था सिर्फ हमारा ध्यान उस पर नहीं था आपके घर में हीरा पड़ा हो रोशनी ना हो दिया जले, रोशनी हो जाए हीरा मिल जाए तब आप ऐसा नहीं करेंगे कि हीरा कोई नई चीज है जो हमारे घर से जुड़ गई थी ही घर में प्रकाश नहीं था अंधेरा था दिखाई नहीं पड़ता था आत्मज्ञान आपके पास है सिर्फ ध्यान उस पर पड़ जाए लेकिन विज्ञान आपके पास नहीं है उसे खोजना पड़ता है जैसे हीरे को खदान से खोज के निकाल के घर लाना पड़े इस फर्क के कारण विज्ञान सीखा जा सकता है जो खदान तक गए हैं जिन्होंने हीरा खोदा है कैसे लाए हैं क्या है तरकीब वो सब सीखी जा सकती है धर्म सीखा नहीं जा सकता साधा जा सकता है साधने और सीखने में बुनियादी फर्क है सीखना सूचनाओं का संग्रह साधना जीवन का रूपांतरण अपने को बदलना होता है इसलिए कम पढ़ा लिखा आदमी भी धार्मिक हो सकता है लेकिन कम पढ़ा लिखा आदमी वैज्ञानिक नहीं हो पाता बिल्कुल साधारण आदमी जो बाहर के जगत में कुछ भी नहीं जानता है वो भी कबीर हो सकता है कृष्ण हो सकता है क्राइस्ट हो सकता है क्राइस्ट खुद एक बड़े लड़के हैं कबीर एक जुलाहे के कुछ बड़ी जानकारी बाहर की नहीं है कोई पांडित्य नहीं है कोई बड़ा संग्रह नहीं है फिर भी अंत का द्वार खुल सकता है क्योंकि जो पाने जा रहे हैं वो भीतर छिपाही हुआ है थोड़े से खोदने की बात है हीरा पास है मुट्ठी बंद है उसे खोल लेने की बात है ये जो मुट्ठी खोलना है यह साधना है हीरा क्या है कहां छिपा है किस खदान में मिलेगा कैसे खोदा जाएगा इस सब की जानकारी वाह सूचना है शास्त्रों में अगर हम ये भेद कर लें तो हम शास्त्रों को बचाने में सहयोगी हो जाएंगे अन्यथा हमारे सब शास्त्र डूब जाएंगे क्योंकि कृष्ण के मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो जानकारी की हैं वो गलत होंगी आज नहीं कल महावीर ऐसी बातें बोलते हैं जो जानकारी की हैं वो गलत हो जाएंगी विज्ञान के जगत में कोई कभी सदा सही नहीं हो सकता रोज विज्ञान आगे बढ़ेगा और अतीत को गलत करता जाएगा बुद्ध ने ऐसी बातें कही हैं जो गलत हो जाएंगी जीसस ने मोहम्मद ने ऐसी बातें कही जो गलत हो जाएंगी लेकिन इससे कोई भी धर्म का संबंध नहीं है धर्म शास्त्र में दोनों बातें हैं वे भी जो भीतर से आई हैं और वे भी जो बाहर से आई हैं अगर भविष्य में हमें धर्म शास्त्र की प्रतिष्ठा बचानी हो तो हमें धर्म शास्त्र के विभाजन करने शुरू कर देना चाहिए जानकारी एक तरफ हटा देनी चाहिए अनुभव एक तरफ अनुभव सदा सही रहेगा जानकारी सदा सही नहीं रहेगी तो मैं कुछ जानकारी की बातें आपसे कहता हूं जरूरी नहीं कि आपसे कहूं और आपकी तैयारी बढ़ जाए तो नहीं कहूंगा लेकिन जहां आप हैं वहां जो जानकारी की बातें हैं वही आपकी समझ में आती हैं वो जो अनुभव की बातें कहता हूं वो तो आपको सुनाई ही नहीं पड़ती इस आशा में जानकारी की बात करता हूं कि शायद उसी के बीच में एक आध अनुभव की बात भी आपके भीतर प्रवेश हो जाए वो जानकारी की बात करीब करीब ऐसी है जैसे एक कड़वी दवा की गोली पर थोड़ी शक्कर लगाती हो वो शक्कर देने के लिए आपको नहीं लगाई गई है उस शक्कर के पीछे कुछ छिपा है जो शायद सांस चला जाए अगर आप समझदार हो तो शक्कर लगाने की जरूरत नहीं है दवा सीधी दी जा सकती है लेकिन दवा थोड़ी कड़वी होगी उसको समझदार ले सकेगा बाल बुद्धि के लोग नहीं ले सकेंगे सत्य है वो जो अनुभव का सत्य है वो थोड़ा कड़वा होगा क्योंकि वो आपकी जिंदगी के विपरीत होगा उसे आप तक पहुंचाना हो तो जानकारी केवल एक साधन है एक मित्र ने पूछा है कि क्या सिद्ध पुरुष को भी सोए हुए लोगों के बीच रहने में खतरा है या केवल साधकों के लिए निर्देश है सिद्ध पुरुष को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो मिठी गया खतरा तो उसको है जो अभी है ऐसा समझें कि क्या बीमारों के बीच मरे हुए आदमी को रहने में कोई खतरा है कोई बीमारी ना लग जाए लगेगी नहीं अब मरे हुए आदमी को बीमारी नहीं लगती चारों तरफ प्लेग हो चारों तरफ हैजा हो मरे हुए आदमी को है बीच में आसन लगा के वो से बैठे रहेंगे है। ना हैजा पकड़ेगा ना प्लेग पकड़ेगी क्योंकि बीमारी लगने के लिए होना जरूरी पहली शर्त वो मरा हुआ आदमी है ही नहीं अब लगेगी किसको सिद्ध पुरुष को तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि सिद्ध पुरुष एक गहरे अर्थों में मर गया भीतर से वो अहंकार मर गया जिसको बीमारियां लगती लोभ लगता है क्रोध लगता है वो अहंकार अब नहीं है अब सिद्ध पुरुष को कोई खतरा नहीं है सिद्ध पुरुष का अर्थ ही यह है कि जो अब नहीं है खतरा तो रास्ते पर है जब तक आप सिद्ध नहीं हो गए हैं तब तक खतरा है मगर एक बड़े मजे की बात अगर आपको ऐसा पता चलता है कि मैं सिद्ध हो गया हूं तो अभी खतरा है क्योंकि अगर आपको पता चलता है कि मैं मर गया हूं तो अभी आप जिंदा हैं, आंख बंद करके बैठे हैं और आप सोच रहे हैं मैं मर गया हूं अब मुझे कोई बीमारी लगने वाली नहीं तो आप पक्का समझना अभी सावधानी बरतें, अभी काफी जिंदा हैं, अभी बीमारी लगेगी सिद्ध पुरुष का अर्थ है जो हवा पानी की तरह हो गया आप जैसे कुछ भी नहीं है जैसे ये भी नहीं है कि मैं सिद्ध पुरुष हो गया हूं ऐसा भाव ही मैं का जहां खो गया है वहां कोई बीमारी नहीं है क्योंकि बीमारी लगने के लिए मैं की पकड़ने की क्षमता चाहिए और मैं बीमारी पकड़ने का मैग्नेट वो जो मैं का भाव है जो अहम है वो है मैग्नेट वो बीमारियों को खींचता है और आप ऐसा मत सोचना कि दूसरा ही आपको बीमारी दे देता है आप लेने के लिए तैयार होते हैं तभी देता है आपने कभी ख्याल किया होगा प्लेग है और डॉक्टर घूमता रहता और उसको प्लेग नहीं पकड़ती और आपको पकड़ लेती है क्या मामला है खुद चिकित्सक बहुत परेशान हुए हैं इस बात से कि डॉक्टर है वही घूम रहा है दिन भर हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है इंजेक्शन लगा रहा है भाग कर रहा है उन्हीं कीटाणुओं के बीच में भटक रहा है जहां आपको बीमारी पकड़ती उसे बीमारी नहीं पकड़ती कारण क्या है कारण सिर्फ एक डॉक्टर की उत्सुकता मरीज में है अपने में नहीं है इसलिए मैं छीण हो जाता है। वो उत्सुक है दूसरे को ठीक करने में वो इतना व्यस्त है दूसरे को ठीक करने में कि उसके होने की उसे सुविधा ही नहीं जहां बीमारी पकड़ती है वो नाम रिसेप्टिव हो जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कि मैं हूं जब बीमारी जोर की होती महामारी होती तो डॉक्टर अपने को भूल ही जाता है न भूले तो बीमार पड़ेगा यह भूलना बाहर की बीमारी तक को रोक देता है वो जो दूसरे लोग हैं चारों तरफ वो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं बीमारी मुझे ना पकड़ जाए ये कहीं बीमारी मुझे ना पकड़ जाए ये मैं भाव ही बीमारी को पकड़ने का द्वार बन जाता है रिसेप्टिव हो जाते हैं यह तो बाहर की बीमारी के भीतर की बीमारी के संबंध में तो और जटिलता हो जाती है ये सारी सूचनाएं साधक के लिए यही सूचनाएं नहीं सूचनाएं मात्र साधक के लिए सिद्ध पुरुष के लिए क्या सूचना है सिद्ध पुरुष का अर्थ ही यह है कि जिसको करने को अब कुछ ना बचा सिद्ध का अर्थ क्या होता है सिद्ध का अर्थ होता है जिसे करने को कुछ ना बचा सब पूरा हो गया सब सिद्ध हो गया उसके लिए तो कोई भी सूचना नहीं है इस सारी सूचनाएं मार्ग पर चलने वाले के लिए साधक के लिए एक और प्रश्न है आसु प्रज्ञ होना प्रकृति दत्त आकस्मिक घटना है या साधना जन्य परिणाम प्रकृति दत्त घटना नहीं है आकस्मिक घटना नहीं है साधना जन्य परिणाम है प्रकृति है अचेतन आपको भूख लगती है यह प्रकृति दत्त है आपको प्यास लगती है यह प्रकृति दत्त्य है आप सोते हैं रात यह प्रकृति दत्त है आप जागते हैं सुबह यह प्रकृति दत्त यह सब प्राकृतिक है यह अचेतन है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है यह आपने पाया है यह आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन एक आदमी ध्यान करता है ये प्रकृति दत् नहीं है अगर आदमी न करे तो अपने आप यह कभी भी ना होगा भूख लगेगी अपने आप प्यास लगेगी अपने आप ध्यान अपने आप नहीं लगेगा कामवासना जगेगी अपने आप मोह के बंधन निर्मित हो जाएंगे अपने आप पकड़ेगा क्रोध पकड़ेगा अपने आप धर्म नहीं पकड़ेगा अपने आप इसे ठीक से समझ लें धर्म निर्णय है संकल्प है चेष्टा है इंटेंशन है बाकी सब इंस्टिंग बाकी सब प्रकृति है आपके जीवन में जो अपने आप हो रहा है वो प्रकृति है जो आप करेंगे तो ही होगा और तो भी बड़ी मुश्किल से होगा वह धर्म है जो आप करेंगे तभी होगा बड़ी मुश्किल से होगा क्योंकि आपकी प्रकृति पूरा विरोध करेगी कि ये क्या कर रहे हो इसकी क्या जरूरत पेट कहेगा ध्यान की क्या जरूरत है भोजन की जरूरत है शरीर कहेगा नींद की जरूरत है ध्यान की क्या जरूरत है काम ग्रंथियां कहेंगे काम की प्रेम की जरूरत है धर्म की क्या जरूरत है आपके शरीर को अगर सर्जन के टेबल पर रख के पूरा परीक्षण किया जाए तो कहीं भी धर्म की कोई जरूरत नहीं मिलेगी किसी ग्रंथी में सब जरूरतें मिल जाएंगी किडनी की जरूरत है फेफड़े की जरूरत है मस्तिष्क की जरूरत है वो सब जरूरतें सर्जन काट के अलग अलग बता देगा कि किस अंग की क्या जरूरत है लेकिन एक भी अंग मनुष्य के शरीर में ऐसा नहीं जिसकी जरूरत धर्म है तो धर्म बिल्कुल गैर जरूरत है इसीलिए तो जो आदमी केवल शरीर की भाषा में सोचता है वो कहता है धर्म पागलपन है शरीर के लिए कोई जरूरत है नहीं बिहेवियरिस्ट हैं शरीरवादी मनोवैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं क्या पागलपन है धर्म की कोई जरूरत ही नहीं और जरूरतें हैं धर्म की क्या जरूरत है समाजवादी हैं कम्युनिस्ट हैं वो कहते हैं धर्म की क्या जरूरत है और सब जरूरतें हैं और जरूरतें समझ में आती हैं क्योंकि उनको खोजा जा सकता है धर्म की जरूरत समझ में नहीं आती कहीं कोई कारण नहीं है इसलिए पशुओं में सब है जो आदमी में है सिर्फ धर्म नहीं है और जिस आदमी के जीवन में धर्म नहीं है उसको अपने को आदमी कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि पशु के जीवन में सब है जो आदमी के जीवन में है ऐसे आदमी के जीवन में जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो कहां से अपने को अलग करेगा पशु से पशु प्रकृति जन्य है आदमी भी प्रकृति जन्य है जब तक धर्म उसके जीवन में प्रवेश नहीं करता जिस क्षण धर्म जीवन में प्रवेश करता है उसी दिन मनुष्य प्रकृति से परमात्मा की तरफ उठने लगा प्रकृति है निम्नतम अचेतन छोर परमात्मा है अंतिम आतंक चेतन छोर जो अपने आप हो रहा है अचेतना में हो रहा है वह है प्रकृति जो होगा चेष्टा से जागरूक प्रयत्न से वो है धर्म और जिस दिन ये प्रत्न इतना बड़ा हो जाएगा कि अचेतन कुछ भी न रह जाएगा भूख भी लगेगी तो मेरी आज्ञा से प्यास भी लगेगी तो मेरी आज्ञा से चलूंगा तो मेरी आज्ञा से उठूंगा तो मेरी आज्ञा से शरीर भी जिस दिन प्रकृति ना रह जाएगा अनुशासन बन जाएगा उस दिन व्यक्ति परमात्मा हो गया अभी तो हम जो भी कर रहे हैं सोचते भी हैं तो मंदिर भी जाते हैं तो प्रार्थना भी करते हैं तो ख्याल कर लेना प्रकृति जन्य तो नहीं है हमारा तो धर्म भी प्रकृति जन्य होगा इसलिए धर्म नहीं होगा धोखा होगा जिसको हम धर्म कहते हैं वो धोखा है धर्म का इसलिए जब आप दुख में होते हैं तो धर्म की याद आती सुख में नहीं आती बटन रसल ने तो कहा है कि जब तक दुख है तभी तक धर्मगुरु भगवान से प्रार्थना करें कि बचे हुए जिस दिन दुख नहीं होगा उस दिन धर्मगुरु नहीं होगा वो ठीक कहता है निन्यानबे प्रतिशत बात ठीक है कम से कम आपके धर्मगुरु तो नहीं बच सकते अगर दुख समाप्त हो जाए क्योंकि दुख ही आदमी इनके पास जाता है दुख जब होता है तब आपको धर्म की याद आती है क्योंकि क्योंकि आप सोचते हैं अब यह दुख मिटता नहीं दिखता अब कोई उपाय नहीं दिखता मिटाने का तो अब धर्म की तलाश में जाएं जब आप सुखी होते हैं तब तो निश्चिंत है तब कोई बात नहीं आप ही अपने मसले हल कर रहे हैं परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है जब आपकी समस्या कहीं ऐसी उलझ जाती है प्रकृतिगत समस्या जो आप हल नहीं कर पाते तब आप परमात्मा की तरफ जाते हैं आदमी की असमर्थता उसका धर्म है आदमी की नपुंसकता उसका धर्म है उसकी व्यवस्था जब वो कुछ नहीं कर पाता तब तो परमात्मा की तरफ चल पड़ता है तब तो उसका मतलब ये हुआ कि वो परमात्मा की तरफ भी किसी प्रकृति जन प्यास या भूख को पूरा करने जा रहा है अगर आप परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मेरे लड़के को नौकरी लगा दे या मेरी पत्नी की बीमारी ठीक कर दे तो उसका अर्थ क्या हुआ उसका अर्थ हुआ कि आपकी भूख तो प्रकृति जन है और आप परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े आप परमात्मा से भी थोड़ी सेवा लेने की उत्सुकता रखते हैं थोड़ा अनुग्रहित करना चाहते हैं उसको भी कि थोड़ा सेवा का अवसर देना चाहते इसका ऐसे धर्म का कोई भी संबंध धर्म से नहीं है ये जो आंसू प्रज्ञ होना है ये प्रकृति दत्त नहीं है यह आपकी इंस्टिंक्ट आपकी मूल वृत्तियों से पैदा नहीं होगा कब होगा पैदा ये अगर ये प्रकृति से पैदा नहीं होगा तो फिर पैदा कैसे होगा ये कठिन बात मालूम होती है। ये तब पैदा होता है जब हम प्रकृति से ऊब जाते हैं। ये तब पैदा होता है जब हम प्रकृति से भर जाते हैं ये तब पैदा होता है जब हम देख लेते हैं कि प्रकृति में कुछ भी पाने को नहीं है यह दुख से पैदा नहीं होता जब हमें सुख भी दुख जैसा मालूम होने लगता तब पैदा होता है अतृप्ति से पैदा नहीं होता इसे थोड़ा ठीक से समझ लें प्रकृति की सब भूख प्यास कमी से पैदा होती शरीर में पानी की कमी है तो प्यास पैदा होती शरीर में भोजन की कमी है तो भूख पैदा होती शरीर में वीरी ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो गई तो काम वासना पैदा होती फेंको उसे बाहर उलिचो से फेंक दो उसे खाली हो जाओ ताकि फिर भर सको शरीर की दो तरह की जरूरतें हैं भरने की और निकालने की जो चीज नहीं है उसे भरो जो चीज ज्यादा हो जाए उसे निकाल दो ये शरीर की कुल दुनिया है वीर भी एक मल है जब ज्यादा हो जाए तो उसे फेंक दो तो बाहर नहीं तो वो बोझल करेगा सिर को भारी करेगा इसलिए फ्रायड ने तो कहा है कि संभोग से ज्यादा अच्छा ट्रैंकुलाइजर कोई भी नहीं नींद के लिए अच्छी दवा कि अगर शक्ति भीतर है तो सोना पाएंगे उसे फेंक दो बाहर हल्के हो जाओ खाली हो जाओ नींद लग जाएगी तो दो ही जरूरतें हैं जब कमी हो तो भरो जब ज्यादा हो जाए तो निकाल दो इसलिए दुनिया में इतनी काम वासना दिखाई पड़ रही है आज उसका कारण यह है कि भरने की जरूरतें काफी दूर तक काफी लोगों की पूरी हो गई निकालने की जरूरत बढ़ गई भूखा आदमी है गरीब आदमी है मकान नहीं कपड़ा नहीं प्रतिपल भरने की चिंता है तो निकालने की चिंता का सवाल नहीं उठता इसलिए आज अगर अमरीका में एकदम कामुकता है तो उसका कारण आप ये मत समझना की अमरीका अनैतिक हो गया जिस दिन आप भी इतनी समृद्धि में होंगे इतनी ही कामुकता होगी क्योंकि तो जब भरने के काम पूरा हो गया तो अब निकालने का ही काम बचता है जब भोजन की कोई जरूरत ना रही तो सिर्फ संभोग की सेक्स की ही जरूरत रह जाती और कोई जरूरत बसती नहीं भोजन है, भोजन है भरना और संभोग है निकालना तो जब भोजन ज्यादा होगा तो तकलीफ शुरू होगी इसलिए सभी सब बताएं जब भोजन की जरूरत पूरी करती हैं तो कामुक हो जाती इसलिए हम बड़े हैरान होते हैं कि समृद्ध लोग अनैतिक क्यों हो जाते हैं गरीब आदमी सोचता हम बड़े नैतिक अपनी पत्नी से तृप्त ये बड़े आदमी समृद्ध आदमी तृप्त क्यों नहीं होते शांत क्यों नहीं हो जाते ये क्यों भागते रहते हैं मोरक्को का सुल्तान था उसके पास अनगिनत पत्नियां थीं कभी गिनी नहीं गई लेकिन अनगिनत होंगी उसके पास दस हजार बच्चे पैदा करने की कामना थी उसको काफी दूर तक सफल हुआ एक हजार छप्पन लड़के उस, लड़कियां उसने पैदा की गरीब आदमी को लगेगा ये क्या पागलपन है लेकिन एक सुल्तान को नहीं लगेगा भरने की जरूरतें सब पूरी हैं जरूरत से ज्यादा पूरी हम निकालने की ही जरूरत रह गई ये जो स्थिति है ये तो प्रकृतिगत है धर्म कहां से शुरू होता है धर्म वहां से शुरू होता है जहां भरना भी व्यर्थ हो गया निकालना भी व्यर्थ हो गया जहां दुख तो व्यर्थ हो ही गए सुख भी व्यर्थ हो गए जहां सारी प्रकृति व्यर्थ मालूम होने लगी एक स्त्री से असंतुष्ट हैं तो आप दूसरी स्त्री की तलाश पे जाएंगे लेकिन अगर स्त्री मात्र से असंतुष्ट हो गए तब धर्म का प्रारंभ होगा इस भोजन से असंतुष्ट हैं दूसरे भोजन की तलाश में जाएंगे लेकिन भोजन मात्र एक व्यर्थ का क्रम हो गया तो धर्म की खोज शुरू होगी यह सुख भोग लिया इससे असंतुष्ट हो गए तो दूसरे सुख की खोज शुरू होगी सब सुख देखे और व्यर्थ पाए तो धर्म की खोज शुरू होगी जहां प्रकृति व्यर्थता की जगह पहुंचाती मीनिंगलेसनेस वहां आदमी आसू प्राग्य उस अंतस चैतन्य उस भीतरी ज्योति की तरफ यात्रा करता है क्यों क्योंकि प्रकृति है बाहर जब बाहर से कोई व्यर्थ अनुभव करता है तो भीतर की तरफ आना शुरू होता है एक है जगत जो खाली है उसे भरो जो भरा है उसे खाली करो ताकि फिर भर सको ताकि फिर खाली कर सको एक है जगत इस सर्किल विशिय सर्किल का और एक और जगत है बाहर व्यर्थ हो गया भीतर की तरफ चलो प्रकृति व्यर्थ हो गई परमात्मा की तरफ चलो इसलिए प्रकृति की ही मांग के लिए अगर आप परमात्मा की तरफ जाते हो तो जानना की अभी गए नहीं जिस दिन आप परमात्मा के लिए ही परमात्मा की तरफ जाते हो उस दिन जानना की धर्म का प्रारंभ हुआ है